शिवन स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष की पुण्य स्मृति दीक्षा समाप्त होने पर दोपहर के एक बजे मैं महापुरुष के कमरे में गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की महाराज आपके व्यवहार के लिए ढाका के एक जुलाहे का बनाया हुआ एक कपड़ा लाया हूँ कृपया इस कपड़े को कुछ दिन पहने तो मैं कितार्थ हो जाऊंगा दीक्षा के समय उसे आपको दूंगा यह बताने पर कारीगर ने इसके बनाने में जो खर्च पड़ा है केवल उतना ही मुझसे लिया है लाभ कुछ नहीं लिया इस कपड़े को देखकर आप क्या सम्मति प्रकट करते हैं यह जानने के लिए उस कारीगर को बहुत उत्सुकता है महापुरुष जी ने उसी समय अपने सेवक से वह कपड़ा लाने के लिए कहा और उसे हाथ में रहकर उसकी महीन बिनाई नाखूनी किनारा आदि देख उसका दाम पूछा साथ ही मसलिन बनाने वालों के वंशज ढाका के जुलाहों की यथेष्ट प्रशंसा करते हुए कहा कारीगर से कहना कि यह कपड़ा बहुत ही उत्तम हुआ है किंतु बेटा मैं तो अधिक वस्त्र नहीं पहनता भक्तों के दिए हुए बहुत से वस्त्र संदूकों में जमा पड़े हैं मैं कहाँ तक पहनूं? साधु ब्रह्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार बांट देता हूँ अच्छा तो तुम्हारा यह वस्त्र मैं पहनूंगा इतना कहकर उन्होंने सेवक से उस वस्त्र को गेरवे रंग में रंग कर पहनने के लिए देने का आदेश दिया दीक्षा के दूसरे दिन तीसरे पहर महापुरुष अपने कमरे के उत्तर ओर की छत पर कुर्सी पर बैठे तंबाकू पी रहे थे पास ही सेवक खड़े थे मैं मैंने जाकर महाराज को प्रणाम किया इतने में एक अन्य सेवक ने आकर मेरे हाथ में एक जप की माला दी महापुरुष ने वह माला मुझसे मांग ली और अपने हाथ से उसे घुमा जप की रीति दिखा एवं इस प्रकार माला को शोधित भी कर दिया थोड़ी देर के बाद एक अध्यापक और एक सज्जन ने आकर महापुरुष जी को प्रणाम किया और सामने बैठ गए उन सज्जन ने अध्यापक उन सज्जन ने अध्यापक का परिचय करा दिया अध्यापक ने कहा महाराज मैं आजकल मेदिनीपुर कॉलेज का अध्यापक हूँ मेरा अपना मकान तथा ससुराल कलकत्ते में है विविध प्रकार की बीमारियों को भोगते रहने से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है इतने समीप रहते हुए भी, भी मुझे बेलूर मठ जाकर आपका श्री चरण दर्शन करने का मौका नहीं मिला मौका मिलने पर भी इच्छा नहीं हुई छात्र जीवन में मैं ब्राह्म समाज में आया जाया करता था शिवनाथ शास्त्री का भाषण सुनकर मैं ब्राह्मधर्म के प्रति आकृष्ट हुआ था किंतु साधन मार्ग में कुछ भी अग्रसर ना हो सका यह जीवन व्यथा ही चला गया अब आपके श्रीचरणों का आश्रय पाने की इच्छा से यहाँ आया हूँ यदि कृपा कर मुझे श्री चरणों में आप स्थान दे तो मन में कुछ शांति मिलेगी नहीं तो यह जीवन एकदम निष्फल हो जाएगा मेरी पत्नी बहुत ही भक्तिमती और धनपरायणा है पूजा अर्चना में इसका आग्रह और निष्ठा देखकर मुझे ईर्ष्या होती है उसने श्री श्री माता शारदा देवी से मंत्र दीक्षा पाई है साधन भजन अच्छी तरह करती है किंतु मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ महापुरुष ने अध्यापक की सारी बातें सुनकर कहा चिंता क्या है तुम्हारी पत्नी जब धर्म मार्ग में सहायक है तो डरने की बात नहीं है गत जीवन को एकदम भूल जाओ रिजाइन योर लाइफ आप फ्रेश फ्रॉम नाउ अभी से नया जीवन शुरू करो सब ठीक हो जाएगा ब्राह्म समाज में गए थे उससे कोई दोष नहीं होगा मैं भी पहले ब्राह्म समाज आया जाया करता था शिवनाथ शास्त्रीय विद्वान और वक्ता हैं वह आदमी भी अच्छे हैं हम लोग एक साथ अनेक धर्म चर्चाएं किया करते थे किंतु उनमें कुछ कट्टरपन अधिक था भगवान निराकार है वह साकार नहीं बन सकते यही ब्राह्मण समाजियों का कट्टरपन है इतना कहकर महापुरुष जी ने ब्रह्म के स्वरूप साकार और निराकार के संबंध में बताया ब्रह्म अनंत है उनके नाम और रूप भी अनंत हैं उनके जानने के मार्ग भी अनंत हैं भक्त लोग उन्हें जिस नाम या जिस रूप से तथा जिस मार्ग से जानना चाहते हैं वे उसी भाव से उन्हें जान सकते हैं वे निराकार नाम रूप से परे तो हैं ही ज्ञान मार्ग से नित्य अनित्य वस्तु विचार के द्वारा ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म की उपलब्धि करते हैं किंतु यह कठिन साधना है फिर वह साकार और निराकार से परे और भी कुछ हैं यदि वह कृपा करके किसी के सामने अपना स्वरूप प्रकट न करे तो कौन उन्हें जान सकता है ऐसा कट्टरपन अच्छा नहीं है कि वह केवल निराकार है साकार नहीं बन सकते अथवा वह केवल साकार है निराकार नहीं हो सकते यह एक देशीय भाव है इसे श्री श्री ठाकुर मतुआ की बुद्धि हट बुद्धि कहते थे यह अच्छा नहीं है इससे संकीर्णता और साम्प्रदायिकता बढ़ती है हम लोग जितने आदमी वहां उपस्थित थे सबके सब, सब मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे मैंने शिवनाथ शास्त्री के संबंध में चुनी हुई एक घटना बताई मैं उन दिनों ढाका के एक शिक्षा प्रतिष्ठान में काम कर रहा था उनके अध्यक्ष प्रिंसिपल महोदय ने एक दिन कहा वह छात्रावस्था में ढाका के ब्राह्म समाज में कभी कभी व्याख्यान सुनने के लिए जाया करते थे शिवनाथ शास्त्री एक बार कलकत्ते से ढाका के ब्रह्म समाज मंदिर में भाषण देने के लिए आए अध्यक्ष महोदय ने कहा शास्त्री महाशय ने अपने भाषण में हिंदुओं के अवतारवाद पर विश्वास की विरुद्ध आलोचना करते हुए कहा गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण साधुओं के परित्राण और पापियों के विनाश के लिए आए थे जो भगवान पापियों के विनाश के लिए आए थे उन्हें न मानने से क्या होता है ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता इत्यादि शास्त्री जी ऐसे उत्तेजित होकर इन बातों को कह रहे थे और जिस चौकी पर खड़े होकर वह भाषण दे रहे थे भाषण की उत्तेजना से अत्यंत अवज्ञा के साथ वह उस चौकी पर पदाघात कर बैठे पदाघात के साथ ही साथ वह चौकी टूट गई और वह वक्ता महाशय चारों खाने चित्त गिर पड़े फलस्वरूप श्रोताओं में हल्ला मच गया और सभा भी उखड़ गई मेरे मुख से यह घटना सुनकर महापुरुष जी ने हंसकर कहा हाँ शास्त्री के भीतर ऐसा ही कट्टरपण था उन दिनों ब्राह्मण नेता हिंदू धर्म पर आक्रमण और विरुद्ध आलोचना करके भाषण देते थे महापुरुष जी के साथ अध्यापक महाशय का बहुत देर तक वार्तालाप हुआ कुछ साल के पश्चात कलकत्ते की विवेकानंद सोसाइटी में अध्यापक महाशय ने थे मेरी भेंट हुई बातचीत के प्रसंग में मुझे ज्ञात हुआ कि वह महापुरुष की कृपा पाकर धन्य हुए हैं उनका नाम तारकदास घोष था दीक्षा के समय मैं कुछ दिनों तक बेलोर मठ में था एक दिन प्रातः काल दक्षिणेश्वर दर्शन के लिए जाने की इच्छा व्यक्त करने पर महापुरुष ने मुझसे कहा जाओगे ही तो अवश्य जाओगे दक्षिणेश्वर तीर्थ है सब तीर्थों में श्रेष्ठ है एक बार क्यों जाओगे हजार बार जाओगे जाकर केवल घूम फिर न आना केवल पेड़ पौधे मंदिर मकान हाथ बार देखकर कर न लौटना दक्षिणेश्वर श्री श्री ठाकुर का प्रधान तपस्या स्थान लीला स्थल है वहाँ उन्होंने दीर्घकाल तक कठोर साधन और तप करके ईश्वर का विभिन्न भावों से दर्शन किया है जिन जिन स्थानों में श्री श्री ठाकुर ने साधन किया है वहाँ वहाँ कुछ समय तक धीर स्थिर होकर बैठना और जब ध्यान तथा चिंतन करना उनकी साधना की बात ईश्वर दर्शन की बात सोचना उससे अपने मन में साधना के लिए उत्साह बढ़ेगा नहीं तो केवल आए और गए इससे क्या होगा जाओ अच्छी तरह दर्शन कराओ दीक्षा के बाद मैं अपने गांव आया महापुरुष जी का एक चित्र भी मैं साथ में लाया था और बरामदे में अन्यान देवी देवताओं के चित्र के साथ उसे टांग दिया मेरी माँ बड़े भाई उनकी पत्नी मेरी बहनें तथा घर के अन्य सभी कुटुम्बी महापुरुष जी के चित्र का श्रद्धा भक्ति से दर्शन और प्रणाम करते थे वे महापुरुष जी के दिव्य जीवन की कथा आग्रहपूर्वक मुझसे पूछते और सुनते थे घर जाकर मैंने महापुरुष जी को प्रणाम व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा उन्होंने अपने हाथ से उसका उत्तर लिख भेजा तेरह सौ चौंतीस ज्येष्ठ श्रीमान रमणी तुम्हारा पत्र मिला तुम मेरा हार्दिक आशीर्वाद और शुभेच्छा आदि जानना मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मैं श्री ठाकुर के प्रति सुमेर के समान अचल अटल सुदृढ़ भक्ति विश्वास और प्रेम हो और तुम उनके राज्य में पहुंच अग्रसर बहुत अग्रसर होते चले मेरा शरीर उनकी कृपा से किसी तरह चल रहा है इत सतत शुभाकांक्षी शिवानंद मैं साल में दो बार ज्येष्ठ मास के ग्रीष्म अवकाश में और दिसंबर में बड़े दिन की छुट्टियों में महापुरुष जी का दर्शन करने बैलून मर जाता था और कुछ दिनों तक उनके दिव्य सान्निध्य में परमानंद से रहता था उन्नीस सौ ईस्वी के दिसंबर मास में मैं महापुरुष की आज्ञा से एक सप्ताह बेलोर मठ में रहा श्री चरण के समीप कुछ फल रखकर प्रणाम करते ही महापुरुष ने मेरा कुशल मंगल पूछा और ठाकुर मंदिर में जाकर ठाकुर दर्शन प्रणाम और प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा सेवक महाराज ने उन फलों को महाराज जी को दिखाया देख उन्होंने कहा अच्छा रक्तो खाया जाएगा उन फलों में कुछ पके जामुन थे इन्हें देखकर कर महापुरुष ने प्रसन्नता प्रकट की जामुन उनके प्रिय फल थे खून साफ करने के लिए वह उसे खाते थे ढाका मठ के साधुओं और वहां के अनेक भक्तों का उल्लेख कर उन्होंने उन लोगों का कुशल प्रदान प्रश्न किया प्रतिदिन प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए जब मैं जाता तो महापुरुष जी थे रात को निद्रा में कोई असुविधा तो नहीं हुई बेटा मैं तो अब नीचे जा ही नहीं सकता किसी की खोज खबर नहीं ले सकता शरीर बहुत वृद्ध हो गया है कोई असुविधा नहीं है कहने से वह आनंद प्रकट करते थे उनकी बातें ऐसी स्नेहपूर्ण तथा व्यवहार करना पूर्ण था कि उससे सभी आनंदित होते थे अब की बात जितने दिन महापुरुष जी के सत सत्संग लाभ का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था उतने दिन बहुत ही आनंद से बीते 26 दिसंबर अगहन मास की कृष्ण एकादशी आज पूज्यपात महापुरुष जी की शुभ जन्म तिथि है बेलूर मठ में अनेक भक्तों का समागम हुआ है भक्त लोग एक एक करके उनका दर्शन और उनको प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करते जा रहे हैं मैंने भी कुछ फल मिठाई और एक वस्त्र सहित गुरुदेव के श्री चरणों के पास साठांक प्रणाम किया भगवान के प्रति भक्ति विश्वास अनुराग हो कहकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे प्रणाम करने के बाद कुछ महिला भक्तों के प्रणाम करते ही महापुरुष खड़े हो गए और हाथ जोड़कर आंखें बंद किए तथा भाव में तन्मय होकर बोले माँ आनंदमयी माँ आनंदमयी माँ आनंदमयी चरणों पर प्रणामी रुपये रखने पर महाराज ने उन महिला भक्तों से कहा रुपये पैसे पैरों पर नहीं देना चाहिए नीचे रखो रुपया लक्ष्मी है